मृते तस्ताया न रोदी मृता अतवस्जग मृतिन तस्मिन, तस्मिन कहा था पुत्रे कलायथा था पुत्रे मृत भी तस्मिन पुत्रे मृत पुत्र मर जाने पर भी भारत अश्रुतायाम जो भारत खबर नहीं सुना तो रोता है न रो थी तो पहले कहा झूठे वाक्य सुनकर के मर गया सुनकर रोता है नहीं मरा है तभी मरता मर गया सुनकर रोता है अब वस्तु तो मर गया किन्तु सब खबर नहीं सुना तो न तो अर्थात क्या सिद्ध हुआ अतः सर्वस्व जीवस्य बंधकृत कौन हुआ मानस जगत मानस जगत ही बंधकृत है ईश्वर श्रेष्ठ जगत नहीं है मन से जो कल्पना करके उसे मर गया सोच करो ना अभी मर गया सोचा न अभी सोचा बड़े पुत्र है अभी आएगा उसको मानस जगत ही बंधकृत होता यही सिद्ध हुआ यही अन्य व्यति से सिद्ध हुआ मन से समझ मनसे मर गया तो दुखी है मन से नहीं समझा जीवित है तो सुखी है इसलिए जीव से बंधक हो गया जगत मृते न रोदन कहते तस्वीर पुत्रे तस्थान पुत्रे त्रेविंद तूरद में मजाने पी तृत्ति वर्ता मरण की वार्ता नहीं सुनी अम सत्य न रोदन करोता नहीं तो क्या निष्पन्न हुआ अतः हो। बंधक होता है मानस जगत सब जीव का मानस जगत ही बंध सुख दुख देने वाला है ओम जगत बेतुकार जगत बुद्धिमय जगत मानस जगता ही बंध हेतु ये कहा गया अभी यदि मानस जगत बंध हेतु होगा धीमय से जगत बंध हेतु कार बंध के हेतु मानस जगत ही बुद्धिमय जगत यदि मानेंगे तो फिर बाह्यर्थ मानना कोई जरूरत नहीं पड़ा बुद्धिमय जगत से सुख दुख हो जाएगा बाहर अर्थ का अपलापाद बाह्य अर्थ हो जाएगा जैसे बौद्ध में विज्ञानवादी है वो तो कहते ज्ञान तो से अद्वित विषय है ही नहीं विज्ञानवादी योगाचार है बाह्य विषय है ही नहीं जैसे स्वप्न में विषय के बिना ज्ञान होता है सुख दुख होता है इस प्रकार जागृत में विषय कुछ है ही नहीं केवल ज्ञान ही है ज्ञान में ही सब इसे दिखता है आकर उसे सुख दुख होता है वो तो बाह्य अर्थ का अपलाप निराकरण करते हैं यदि आप भी वेदांति धीमय जगत को दुख सुख का हेतु बंद तो मानेंगे तो बाह्य अर्थ का अपलाप होगा तो फिर आपके सिद्धांत का विरुद्ध होता है अपसिद्धांत आप अपसिंत अपने सिद्धांत का विरुद्ध होगा आप वेदांत के मत में बाह्य का निषेध नहीं होता है बाह्य अर्थ विषय है जैसे बौद्ध कहते कुछ भी बाह्य नहीं है ऐसे ही खाली ज्ञान से हो जाता ऐसा नहीं है वेदांत में बाह्य अर्थ मानते है पारमार्थिक नहीं है अनिर्वचन विषय मानते हैं तो उसको यदि नहीं मानोगे अप सिद्धांत हो जाएगा ये शंका करता है पूर्व पक्षी विज्ञान वाद बाह्य व्या्यादि चेत न हृद्याकार बाह्यपेक्षित की तत्वता। यह विज्ञानवाद आपके मत में व्यर्थ हुआ हुआ सुख देने वाले कौन हुआ? जगत जगत हो गया बंदे हेतु बाह्य अर्थ तो सुख दुख नहीं दिया तो बाह्य व्यर्थ हो गया सुख दुख का कारण नहीं बना तो क्या प्रयोजन है बाह्यार्थ से भैर व्यर्थत्थ तो बाह्य विषय व्यर्थ हो गया व्यर्थ होने से यह मतलब वेदांत मत में विज्ञानवाद हो भी भी ती ती तो फिर विज्ञानवादी क्या विधि ज्ञानवाद हो जाएगा जैसे विज्ञानवादी मानते का इसी प्रकार ही हो जाएगा सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं है विज्ञानवादी तो बाह्य विषय नहीं मानते है हम कहते बाह्य विषय आवश्यक है किसलिए आवश्यक है बाह्य विषय नहीं होगा तो बुद्धि में तदाकर वृत्ति कैसे होगी बुद्धिमय घट होने के लिए बाह्य घट के साथ इंद्र का सन्निकर्ष होता है तो अंतकरण करण जा करके घट आकार बने जाने से घटम बुद्धिमय घट हो गया अब बाह्य विषय नहीं होगा तो आकार बुद्धि में कैसे आएगा हृदय आकारम आधा तुम बाह्य से अपेक्षित हृदय में का बुद्धि में आकार आधा आकार उत्पन्न होने के लिए बुद्धि में घट रूप अरस घटपट आदि आकार उत्पत्ति के लिए बाह अपेक्षित है बाह्य वस्तु में जैसे आकार तदाकार आकार अंत वृत्ति में होता है बाह्य वस्तु नहीं तो ऐसे आकार कैसे होगा अंतकरण में जो आकार होता है मानस जगत होने के लिए बाह्य जगत कारण है बाह्य जगत के साथ इंद्र सन्निक होने पर तत्द आकार में होता है तो हृदय में बुद्धि में आकार उत्पत्ति के लिए बाह्य अपेक्षित व्यर्थ नहीं हुआ इसलिए विज्ञानवाद नहीं है विज्ञान में नज्ञान वाद प्रसंग यद्यनस प्रपंच सब बंध हेतु बंध हेतु तो, तो मानस प्रपंच ही है बाह्य प्रपंच सुख दुख के का कारण नहीं है ये ठीक है तथा मानस प्रपंच के हेतु के हेतु कारण रूप से बाह्यार्थ सी स्वीकाराथ मन में घटाकार पटाकार रूपाकार रसाकार ये विषय आकार होने के लिए उसका हेतु है बाह्यार्थ तद हेतु तो न मानस प्रपंच का हेतु कारण रूप से बाह्यार्थ स्यापी स्वीकाराथ बाह्यार्थ भी हम मानते हैं इसलिए दो प्रकार द्वेत तो बताया ईश्वर श्रेष्ठ द्वेत और जीव सृष्ट द्वित ईश्वर श्रेष्ठ द्वेत बाह्य अर्थ हम है, मानते हैं उसके कारण ही जीव श्रेष्ठ द्वैत होता है और मानस प्रपंच बुद्धिमय होता है बाह्य वस्तु होने से ही बुद्धि तदाकार से परिणत होकर के वो तदाकार आकार बुद्धि में आ जाता है वही जीव श्रेष्ठ द्वैत है उसका हेतु बाह्य अर्थ है तो हेतुत्व तो तो बाह्य अर्थ का स्वीकार करने से नज्ञान वाद प्रसंग हमारे मत है विज्ञानवाद का प्रसंग नहीं ये सिद्धांति अभिप्राय है ननु कार समर्पण बाह्य पदार्थोपेक्षणीय अभी कहा बुद्धि में आकार समर्पण के लिए आकार उत्पत्ति के लिए बाह्य पदार्थ अपेक्षित है ऐसे सिद्धांत ने कहा अभी शंका करने वाला कहता है हृदि आकार समर्पणाय हृदय में बुद्धि में आकार उत्पत्ति के लिए बाह्य पदार्थ अपेक्षित जो आपने कहा यह कोई जरूर नहीं है बाह्य पदार्थ नहीं होकर के भी हृदय में आकार बुद्धि में आकार हो सकता है जैसे स्वप्न के समय में बाह्य पदार्थ नहीं है बुद्धि में आकार हो जाता है पूर्व दृष्ट संस्कार पहले जो देखते है उसे संस्कार होता है संस्कार से आगे स्मरण होता है अभी इस प्रकार संस्कार से ही स्वप्न होता है स्वप्न देखते समय बाह्य वस्तु नहीं है तभी बुद्धि में तो आकार आ जाता है इसलिए बुद्धि में आकार होने के लिए बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो फिर हृदय में बुद्धि में आकार कैसे आएगा वो आगे कहता है पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कार से वो उत्तर उत्तर मानस प्रपंच हेतु वादेन तदंगी करोती। करने वाले कहता है, है, है, अभी जो दिखता है, वह मानस है, नहीं है, तो कैसे हुआ? पहले भी देखा था, ज्ञान हुआ था वो भी मानस प्रपंच से संस्कार हुआ मानस प्रपंच का ज्ञान उससे संस्कार हुआ संस्कार से अभी सपन दिखता है और पहले जो मानस प्रपंच उसका क्या कारण है उसके पहले मान, मानस प्रपंच अभी जो देख रहा है उसका कारण है पूर्व मानस प्रपंच पूर्व मानस प्रपंच का कारण होगा उसके पहले जो मानस प्रपंच उसके पहले मानस प्रपंच के लिए संस्कार चाहिए वो संस्कार से कहा से आया उसके पहले भी मानस प्रपंच था ऐसे हिसाब करते हैं अनादि काल से चल रहा है अब वेदांतिक अनादि तो मानना पड़ता है तो पूर्व पूर्व मानस प्रपंच का ज्ञान हुआ तजन संस्कार से उत्तर मानस प्रपंच हो सकता है बाह्य वस्तु नहीं रहते हुए भी पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कार से हो पूर्व पूर्व मानस प्रपंच जन्य संस्कार मानस प्रपंच विषय का संस्कार मानस प्रपंच का ज्ञान होता है ज्ञान जन्य संस्कार रहेगा और संस्कार ही उत्तरोत्तर मानस प्रपंच का हेतु हो जाएगा जैसे स्वप्न में मानस मानस प्रपंच होता है विषय नहीं होने पर भी ऐसे मानस प्रपंच जन्य मानस प्रपंच के ज्ञान जन्य संस्कार ही उत्तर मानस प्रपंच का हो जाएगा इसी प्रकार से चलेगा तो बाह्य प्रपंच के बिना भी चल सकता है हृदय में बुद्धि में आकर आ सकता है, तो है, तो है का का बाह्य प्रपंच मानते है तो ऐसा मानेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं ऐसा मानो तो भी बाह्य अर्थ का अपलाप नहीं होगा प्रौढ़ से ये प्रौढ़वाद है प्रौढ़ता से ठीक है ऐसा मानो तो भी कोई आपत्ति नहीं ऐसा मानो तो भी हमारे कोई बिगड़ेगा नहीं इस अभी तो सिद्धांती मानता है वैध्यमस्तु बाह्य न वरयिस्महे प्रयोजनमेक्ष न मनानीति स्थिति व्यर्थ हो जाए कोई आपत्ति नहीं बाह्य व्यर्थ हो जाए नुम इसमे बारह नहीं कर सकते हैं किंतु बाह्य विषय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं बाह्य व्यर्थ हो जाए बाह्य के बिना बाह्य वस्तु के बिना बुद्धि में आकार हो सकता है पूरा पूरा मानस प्रपंच ज्ञान जन्य संस्कार से उत्तर उत्तर मानस प्रपंच होगा पूरा मानस प्रपंच जो न संस्कार उसके पहले मानस प्रपंच के ज्ञान से होगा इसी प्रकार चल सकता है, है। बारह हम बार नहीं कर सकते है व्यर्थ कोई बात नहीं कंतु बाह्य प्रपंच नहीं है ऐसा नहीं कर सकते है कैसे क्यों नहीं कहेंगे तो फिर बौद्ध महत्व से क्या भेद हुआ प्रयोजन अपेक्षाते न माना नीति स्थिति प्रमाण चक्षु संयोग हो गया अभी वो एक किसी मेढक को देखा उसका ज्ञान होगा तो मेढक मतलब का यहाँ क्या प्रयोजन नहीं मतलब मेढक नहीं है ब्रह्मांड से जब सनि का सुहा ज्ञान हुआ कहेंगे यहाँ क्या प्रयोजन है मेढक का प्रयोजन हो, हो रहा नहीं हो मतलब तो ज्ञान हुआ किसी पत्थर के अंदर मेढक निकला कहेंगे क्या उसका प्रयोजन प्रयोजन होया नहीं उसका विचार करने का नहीं मानानी प्रयोजन अपेक्षाते प्रमाण प्रयोजन का पीछा करता है प्रमाण से तो ज्ञान हो जाएगा अब प्रयोजन हो तो ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं वैसा है हो गया दुर्गंध के साथ ग्रहण इंद्र का ज्ञान होता है अब प्रयोजन नहीं करके गंध ग्रहण करता है प्रमाण होने पर तो ज्ञान हो जाएगा प्रमाण होने पर ज्ञान हो जाएगा तो मानी प्रयोजन न अपेक्षणते प्रमाण प्रयोजन का पीछा नहीं करते हैं इसलिए बाह्य अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं है व्यर्थ हो गया तो व्यर्थ होने पर ही बाह्य अर्थ नहीं है ऐसा नहीं कर सकते है ठीक है बाह्य अर्थ के बिना पूरा पूरा मानस प्रपंच के ज्ञान जन संस्कार से उत्तर उत्तर मानस प्रपंच हो सकता है ये ठीक है किंतु इतने मात्र से बाह्य अर्थ नहीं है ऐसा नहीं कर सकते प्रमाण से गृहित होता है तो बाह्य अर्थ नहीं है बिल्कुल शून्य है ऐसा नहीं कर सकते सत्य नहीं है पारमार्थिक नहीं हम कहते सत्य नहीं है असत्य भी नहीं है और अनिर्वचनीय है किंतु बिल्कुल कुछ है ही नहीं बाह्य ऐसा नहीं कह सकते प्रमाण से ग्रहण होता है तो वस्तु मानना पड़ेगा मानी प्रयोजन न अपे ये स्थिति है ये मर्यादा है टीका में तरी विज्ञान बात को विज्ञान हाँ, बादा को भेद कहते बाह्यम न बारह तुम स्म हे बाह्य का वारण हम नहीं करते विज्ञानवादी कहते बाह्य वस्तु है ही नहीं हम नहीं कहते बाह्य वस्तु नहीं है बाह्य वस्तु का वारण नहीं करते हैं बाह्यम न बारय तुम स्म हे बाह्य को बारण करने के लिए हम समर्थन विज्ञान वादी नो बाहतीय यही भेद है विज्ञानवाद से विज्ञानवादी नाथम एव अपन्ती विज्ञानवादी योगाचार बौद्धों का बौद्ध धुकाय योगाचार्ञान से अतित योगाचार, तो नहीं मानते है। थे का अपलाप करते थे, थे ही नहीं, नहीं करते हम बाह्य अर्थ का अपलाप नहीं करते उसका प्रयोजन नहीं हो कोई बात नहीं मानस प्रपंच ही सुख दुख देने वाले बंध हेतु है और बुद्धि में आकार होने के लिए बाह्य अर्थ अपेक्षित तो हमने कहा हाँ बाह्य अर्थ नहीं होने पर भी पूरा पूरा मानस प्रपंच के ज्ञान जन्य संस्कार से बुद्धि में आकार आ सकता है व्यर्थ हो जाए किंतु बाह्य का वाहन हम नहीं करते बाह्य वस्तु है प्रयोजन नहीं होने पर भी प्रमाण से गृह होता है तो उसको मानना पड़ेगा व्यय न तो इसलिए यही भेद है विज्ञान आबादी बाहर को मानते हैं, अपलाप करते हैं, वेदांती बाहर से मानते है मानते है इसलिए, इसलिए इस तो माना गया ये भेद हो गया आगे प्रयोजन शून्य प्रयोजनमिति संख्याण वाले कहता है बाह्यर्थ का कोई प्रयोजन नहीं है उसका मानना भी क्या जरूरत है प्रयोजन सुन्युगम स्वीकार प्रयोजन रहित प्रयोजन जब नहीं है बाह्य अर्थ का मानना भी अयुत है व्यर्थ है ऐसा शका से कहते नहीं प्रयोजन न अपेक्ष मानी प्रमाण प्रयोजन की नहीं करते है प्रमाण है तो ज्ञान होगा अ प्रयोजन है तो ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसा नहीं प्रमाण के साथ विशेष विषय हो गया कारण है तो ज्ञान हो जाएगा प्रमाण प्रयोजन के पीछा नहीं करते है मानाधीना वस्तु सिद्धि न प्रयोजनाधी मान सिद्ध प्रयोजन शून्य मात्रे न सत्व लौकिक वनभ्युपाद वा वस्तु की सिद्धि मानधीना मानधीना मेय सिद्धि वस्तु मेय है मेय बाहर है कैसे निश्चय होगा प्रमाण के द्वारा प्रमाण से ज्ञान होगा तो वस्तु है घट है नहीं है कैसे निश्चय होगा प्रमाण से निश्चय होगा मानाधीना मानाधीना सिद्धिश्च माना लक्षणाथ अप्रमाण की सिद्धि लक्षण से लक्षण से प्रमाण की सिद्धि होगी अप्रमाण से, से प्रमेय की सिद्धि है मानाधीना मेय सिद्धिर मानव सिद्धिश्च लक्षणाथ ऐसे कहा जाता है और ऐसे भी कहा जाता है लक्षण प्रमाण वस्तु सिद्धि वस्तु की सिद्धि होगी लक्षण और प्रमाण से वस्तु का लक्षण बताओ उसमें प्रमाण बताओ तो वस्तु माना जाएगा और लक्षण उसका नहीं प्रमाण नहीं तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए मानाधीना में सिद्धि कि नहीं प्रयोजन होने से प्रमेय की सिद्धि प्रयोजन है तो प्रमेय होगा नहीं तो नहीं ऐसा अर्थात नहीं प्रयोजन हो अथवा नहीं हो प्रमाण है तो वस्तु की सिद्धि हो जाएगी प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा उसका प्रयोजन प्रयोजन, क्या का का प्रयोजन की अपेक्षा नहीं वस्तु का निश्चय करने के लिए प्रयोजन की आवश्यकता नहीं किसकी आवश्यकता प्रमाण की मानाधीना सिद्धि सिद्धिय न प्रयोजनाधीन प्रयोजन का अधिन नहीं है और जो प्रमाण से सिद्ध है मान सिद्ध से मान न सिद्धमान प्रमाण से जो निश्चित होता है प्रयोजन नहीं इतने मात्र से असत हो जाएगा अभाव हो जाएगा प्रमाण से निश्चय होने के बाद प्रयोजन शून्य तो मात्र प्रयोजन नहीं है नहीं ऐसा नहीं कोई मानता है लौकिक सामान्य लोग भी नहीं मानते प्रमाण से निश्चय हो गया है अब कोई प्रयोजन नहीं प्रयोजन ही नहीं है कहेंगे प्रयोजन होने पर है तो देखा है क्या प्रयोजन है प्रयोजन हो ता नहीं हो देखा संभवे है देकर आया उस स्थान में ऐसा एक है तो कहीं क्या उसका प्रयोजन और प्रयोजन विचार अलग है किंतु तो प्रमाण से देखा है नहीं ऐसा नहीं कर सकते है प्रयोजन नहीं है इसलिए वस्तु का आधार है ना तो लोक मानते हैं ना तो शास्त्र भी विचार करने वाले वादी भी नहीं मानते विचार करने वाले वादियों के द्वारा और लोगों के द्वारा भी ये नहीं होता है प्रयोजन नहीं है तो मान का अपलाप करेंगे प्रमाण है ही नहीं क्योंकि प्रयोजन नहीं ऐसा नहीं होता है वही पर्वत में वो क्या पर्वत में प्रत्यक्ष दिखा धूम निश्चय हो गया कहीं वहाँ क्या वह का प्रयोजन कौन वहा भोजन बनाता है ऐसे कहकर वही का निश्चय हो जाए हो जाएगा तो प्रमाण सिद्ध होगा तो वहाँ प्रयोजन हो वही निश्चय तो हो जाएगा इसलिए प्रयोजन के नहीं होने मात्र से वस्तु का प्रमाण सिद्ध वस्तु का अभाव ना लोक मानते ना वादी मानते इसलिए बाह्य वस्तु का प्रयोजन कुछ नहीं हो तो भी बाह्य वस्तु का प्रयोजन है हृदय में बुद्धि में आकार होने के लिए ये सिद्धांत है प्रौढ़ का नहीं हो तो भी बाह्यार्थ के बिना पूरे पूरे ज्ञान जन्य संस्कार से उत्तर उत्तर मानस प्रपंच हो जाए तो भी बाह्य अर्थ का प्रलाप नहीं कर सकते हैं प्रमाण से सिद्ध होता है बाह्य अर्थ का असत्व नहीं कर सकते है धे मनो निरोधात्मक योगे नंध निवर्तकमो विरोध्य शेष अभी शाह पूर्वशी बंधेत कणुआ मनसद जीवश्रेष्ठ दनसैत बंधये मनसद्वैत से एव कार्य से न ईश्वर श्रेष्ठ से द्वैत्य ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत बंध हेतु मानस द्वेत ही बंध हेतु है यदि मानस द्वेत ही बंध हेतु उसको उसकी निवृत्ति करने के लिए क्या करना चाहिए योग अनुष्ठान करो योग क्या है योग चित्तवृत्ति निरोध मनोनिरोध निर्था? मनोनिरोधात्मक योग निवृत्ति सम्भवात योग से मानस द्वेत ही बंध मन से जो द्वैत चिंतन करते बंध होता है योग अभ्यास करो मानस्य द्वेत नष्ट हो जाएगा फिर ब्रह्मज्ञानी की क्या आवश्यकता है योग क्या है योगकरण में नाना विषय के चिंतन संस्कार के कारण वृत्ति चिंतन है उसका निरोध करना रोकना बाह्य चिंतन नहीं करना तो ये है मनोनिरोधात्मक योग नहीं वो चित्त निरोधको मनोनिरोधक हो मनोनिरोधात्मक योग से ही मानस्य द्वित की निवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति संभव निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म ज्ञान से बंध नि तो फिर आप ब्रह्म ज्ञान कहते ही योग अभ्यास करो योग से ही मानसद्वेत नष्ट हो जाएगा और बंध निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है आप कहते ब्रह्म ज्ञान ही बंध निवर्तक ये जो मानते हो इसका विरुद्ध होता है ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी बंधश्चेन मनसद्वैत तोधे न शाम अभ्येदग में तो ब्रह्म ज्ञान किंवद बंधचेत मानसद्वैत यदि चेत का क्या अर्थ है यदि यदि तन निरोधे न साम्यति निरोधे न तत्म्यति तद्वैतम तत निरोध से शांत हो जाएगा कहीं से पाठ है तद धिरोधे साम्यति तद धिरोधे निय बुद्धि बुद्धि का रोकने से निरोध से ही शांत हो जाएगा निपुरोकर रुद्ध धातु से घय करो बने निरोध नी नहीं रहेगा तो रोध बनेगा तो तन निरोधे न साम्यति कहीं पाठ तद धिरोधे न साम्यति धी मतलब बुद्धि बुद्धि का निरोध निरोध के लिए रोध भी प्रयोग किया जा सकता है उपसर्गत धातु के अर्थ का द्योतक होता है उपसर्ग के बिना भी धातु का हुई अर्थ है तो कहीं से पाठे तद ही रोधे साम्यति वो एक अर्थ है मन के निरोध से ही शांत हो जाएगा यदि मानसद्वेत ही बंध है तो मानसद्वेत को शांत करने के लिए योग अभ्यास करो से शांत मनोनिरोगम एवं अभ्यसेत योगम एव एव कार्य दिन से वेदांत कोई जरूरत नहीं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की आवश्यकता नहीं योगम एवं अभ्यसे योग का ही अभ्यास करे चित्त वृत्ति निरोधात्मक मानसदेयता की निवृत्ति के लिए मनो योग ही अभ्यास करे ब्रह्म ज्ञान ने किम बद ब्रह्म ज्ञान से क्या फल है बताओ बद बोलो लोट लगा रहे ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा ये पूर्व पक्षी ने शंका की उसका उत्तर आगे देंगे ओम उचित योगे नमस तात्कालिक उच्चते सिद्धांत पूछता है जो आप कहते द्वैत उपसम हो जाता है द्वैत की शांति हो जाती है क्या तात्कालिक जिस समय योग करेंगे उस समय द्वैत शांत हो गया ये कहते हो दे तक की निवृति शांति अत्यंत है बिल्कुल शांत हो जाएगा आगे कभी नहीं होगा योग अभ्यास करने से दो विकल्प किया प्रथम विकल्प है तात्कालिक का उपमो दे निवृत्ति तात्कालिक का। जिस समय योग में बैठा जिस जितने निरोध कर दिया भाई चिंता नहीं किया तो मानसिक दे तो नहीं रहा तात्कालिक का निवृत्ति हो गई ये तो ठीक है किन्तु तो उठने के बाद प्रपंच देखेगा तो आत्यंत निवृत्ति होगी विकल्प आदि अंगीकृत पहला को करके ठीक है तात्कालिक कोई मानसद्वे नहीं है तो दुख सुख तो नहीं है किंतु आतंतिक निवृत्ति नहीं होती द्वितीय दुसैती आत्यंत निवृत्ति नहीं है सिद्धांति कहता है तात्कालिक का अद्वैत शांता प्यामी जनी क्षय वह ब्रह्म ज्ञान विना दिवेद्तिंडी त्कालिक द्वैत शांतो अपि द्वैत की शांति तात्कालिक जिस समय योग अभ्यास करेंगे उस समय द्वैत की शांति हो जाती है शांतो अपि होने पर भी आगामी जन छ्रह्म ज्ञान बिना न सात आगामी जन्म जन है जन्म आगामी जन्म की निवृत्ति आगे जन्म मरना नहीं होगा योग अभ्यास कर दिया आगे जन्म मरना नहीं होगा आगामी जनच ब्रह्म ज्ञान बिना न सात ब्रह्म hmm! ज्ञान के बिना आगामी जन्म क्षय नहीं होगा आगे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा ब्रह्म के बिना अर्थात तो तो मोक्ष नहीं मिलेगा आगामी जन जन्म की निवृति मोक्ष रूप फल ब्रह्म के बिना नहीं होगा ये अपने मन से नहीं कहते वेदांत ढिंडी मेदांतिक ढिंडरा ढिंडी माजा बजे ढिंडरा बजा करके कहते ये वेदांतिक उद्घोष है ब्रह्म ज्ञानी बिना आगामी जन क्षय नहीं होगा नहीं होगा इसके लिए श्रुति प्रमाण है आगे दिया प्रमाण टीका में ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्व पासम का अर्थ परमात्मा को जान करके साक्षात्कार होने से ही सर्व पास ही मुच्चते पास बंधन सब बंधन से मुक्त हो जाता है जीव आगे ज्ञातवा शिवं शांति शिवम ज्ञातवा शिव है परमात्मा ब्रह्म उसको जान करके, कर करके ही अत्य शांति मेति अत्यंत शांति को प्राप्त करता है अत्यंतिक दुख शांतो भविष्य इत्यादि श्रुतिषु अन्वय व्यतिरभ्या यदा चर्मद आकाशम वेष्टिष्य मानवा श्वेता श्वेत उपनिषद में एक बताया ब्रह्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति हो जाएगी दुख की निवृत्ति हो जाएगी एक सरल उपाय उपाय है यदा आकाशम मानवा चरम बेस्टी आकाश को मानव चरम चमड़ा जैसे लपेट लेंगे चमड़ा को लपेटते हैं ना ये चमड़ा पहले रखते थे साधु लोग ऐसे चमड़ा जैसे चटे को ऐसे लपेटते है ऐसे चमड़ा को ऐसे लपेटते है ऐसे चमड़ा है ना लपेट को को रखते थे ना चमड़ा को इस लो तब ब्रह्म ज्ञान के बिना भी मोक्ष हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाएगा समझे कितना समय लगेगा आकाश को ऐसे एक दो घंटा में हो जाएगा यदा चर्मबद आकाशम चमड़े जैसे को लेपट देते इसी प्रकार मानव आकाशम बेस्ट आकाश जैसे को नर को। तदा देम, देव परमात्मा के ज्ञान के बिना दुख का अंत तो हो जाएगा अर्थात तो, आकाश को लपेटना संभव नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मुख्य सम्भव नहीं है ये पहले बताया था कार्य का अनुभाव का निश्चय होने के लिए अन्य क्या घट सत्यम मृत घटाभाव मिट्टी होने पर हो, ही घट mm. बने कारण हो हो नहीं बनेगा सब कारण है मिट्टी आ से घट बन जाता है मृत सत्य घट सत्य हो गया अन्य मृत अभाव घट अभाव्यतिरिक्क कारण सत्य कार्य अन्य होगा कारण अभावे कार्य अभाव व्यतिरिक व्यति अभाव इसे कार्य अन्य युक्ति से निश्चय होता है मृत घट से कारणम तंतु पट से कारणम ऐसे निश्चय होता है ठीक इसी प्रकार पहले बता देखे दोच्ते सर्व पास ही ब्रह्म ज्ञान होने पर मुक्त मुख्य मिलेगा सर्वपासे पास मुच्चते श्वेता शत्रु ज्ञातवा शिवम शांति में अत्यंत मेहती ब्रह्म से अत्यंत शांति को प्राप्त करता है यह हो गया और व्यतिरिकसा है चमड़ा जैसे आकाश को लपेट ले, लपेट नहीं सकते लपेट है तो ब्रह्म ज्ञान के नाम नोक्ष नहीं।, नहीं होगा ज्ञान के नाम मुख्य नहीं होगा ये के से के नहीं होगा तो मुख्य का साधन क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान इसी प्रकार दो श्रुति सु बहुत श्रुति इस प्रकार है अन्य व्यक्ति अन्य और व्यतिरिक दोनों के तर्क के द्वारा निश्चय होता है हो हो। ब्रह्म ज्ञानादेव बंधनिवृत्ति कैसे बंधनिवृति ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान से ही अन्य कोई कारण नहीं है अन्य जितने साधन है सब साधन अंतकरण शुद्धि के लिए सब आवश्यक है जप ध्यान प्राणायाम योगाभ्यास उपासना भक्ति कीर्तन सेवा कर्म वर्णाश्रम कर्म जितने साधन है सब साधन अंतकरण शुद्धि के लिए है आवश्यक है सब अंत कोण शुद्ध होने पर ही सब साधन के द्वारा अंत कोण शुद्ध हो तो वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन से ज्ञान होता है अंतरंग साधन है वेदांत श्रवण करने के लिए साधन चतुष्ट होना चाहिए साधन चतुष्ट होने के लिए विवेक वैराग्य आदि होने के लिए सब साधन चाहिए सब साधन से ही अंत कोण शुद्ध होता है तो ब्रह्मज्ञान से ही बंधन निवृत्ति इसलिए योग से बंध की आत्यंतिक अनिवृत्ति हो जाएगी नहीं ओम ओर्ण मद पूर्णा पूर्णम दश्यसे पूर्णश पूर्णमादा पूर्ण में ओ शाति शाति शांति